महावीर नग्न खड़े हुए कृष्ण तो नग्न खड़े नहीं हुए इसलिए जैन कृष्ण को भगवान मानने को राजी नहीं है भगवान मानना तो दूर जैन शास्त्रों ने कृष्ण को नरक में डाल दिया है क्योंकि महावीर से अगर तोलोगे तो बात अर्चन की हो ही जाएगी अगर महावीर तुम्हारे मापदंड है तो कृष्ण को नरक में डालना ही पड़ेगा करोगे भी क्या सीधा गणित का हिसाब हो गया महावीर ने सब छोड़ा और कृष्ण ने कुछ भी नहीं छोड़ा महावीर नग्न खड़े हो गए और कृष्ण है कि रेशमी पीतांबर वस्त्र पहने हुए और मोर मुकुट बांधे खड़े और महावीर सब छोड़ के चले गए कृष्ण के आसपास सोलह हजार पत्नियां महावीर सब छोड़ के चले गए और कृष्ण बांसरी बजा रहे हैं और स्त्रियां नाच रही रास चल रहा पूर्णिमा की रात और यमुना का कैसे तालमेल बिठाओगे महावीर ने कहा है पैर भी फूक फूक के रखना कि चींटी ना मर जाए पानी भी छान छान के पीना कि कोई सूक्ष्म कीटाणु ना मर जाए रात चलना मत अंधेरे में उठना बैठना मत और एक कृष्ण है कि अर्जुन को कहते हैं कि डर मत युद्ध में जूझ जा क्योंकि सब कुछ करने वाला परमात्मा वही मारता है वही जलाता है हम तो निमित्त मात्र तू बेधड़क काट नहनते हन्न माने शरीर शरीरों के काटने से कोई आत्मा नहीं मरती जरा फर्क देखो एक महावीर कि चींटी पर भी कहीं चोट ना लग जाए तो पैर फूक के रखो संभल के चलो किसी की हत्या हिंसा ना हो जाए क्योंकि हिंसा पाप है और दूसरी तरफ कृष्ण जो कहते हैं जूझ जा अर्जुन तो जैन होने की तैयारी कर रहा था अर्जुन तो महावीर की तलाश में लगता अर्जुन तो कह रहा था इस पाप में कहा उलझा रहे हो अपनों को मारना काटना पीटना इस राज्य को पाके मैं क्या करूंगा इतनी हिंसा इतने खून के बाद मेरे हाथों पर लहू के निशान धोए ना धुलेंगे मुझे जाने दो उसके हाथ से गांडीव छूट गया था वो उदास हताश मना अपने रथ में बैठ गया था और कृष्ण जो उससे कहते हैं अरे कायर्स ये तुझे शोभा नहीं देता क्या तू क्लीव हुआ जा रहा है ये वीरों की शोभा नहीं है तू छत्री है छत्री होना तेरा स्वभाव है स्वधर्मे निधनम श्रेहा अपने स्वभाव में मर भी जाना श्रेयस्कर है पर धर्मो भया वया ये तू सन्यासी इत्यादि की जो बातें कर रहा है तुझे रुचती नहीं ये तेरे स्वभाव के प्रतिकूल है तुम यह मत समझना कि जब कृष्ण ने का स्वधर्म में निधन श्रे तो उनका मतलब हिंदू धर्म में पैदा हुए तो हिंदू धर्म में मरना तब तो कोई हिंदू मुसलमान ईसाई का सवाल ही नहीं था तब तो एक ही धर्म था कृष्ण के जमाने तक तो जैन भी हिंदुओं से अलग नहीं हुए थे अभी हिंदुओं का ही एक अंग थे बुद्ध का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ था और ईसा को तो और बहुत देर थी और मोहम्मद का तो कोई पता ही नहीं था इसलिए यह तो कृष्ण कह ही नहीं सकते स्वधर्म निधनम श्रेया कि अपने ही धर्म में मरना उसका अर्थ हिंदू होगा सच तो यह है कि हिंदू शब्द भी नहीं था हिंदू शब्द तो मुसलमानों की ईजाद हिंदू शब्द तो हिंदुओं की ईजाद नहीं हिंदू शब्द तो बहुत बाद में आया हिंदू शब्द तो इस देश के रहने वालों ने खुद ने नहीं खोजा है ये तो परायों ने दे दिया है पराए अक्सर दे देते जापानी अपने देश को जापान नहीं कहते सारी दुनिया जापान कहती जर्मन अपने देश को जर्मन नहीं कहते सारी दुनिया जर्मन कहती ऐसे ही हिंदू धर्म और हिंदू शब्द का जन्म हुआ जब पहली दफा पारसी भारत आए तो उनकी भाषा में सा का उच्चारण हा होता है उससे अड़चन हो गई सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू नदी कहा और जब हिंदू नदी कहा तो सिंधु नदी के पास जो लोग बसते थे उनको उन्होंने हिंदू कहा फिर हिंदू से बड़ी कहानी लंबी बड़ी हुई हिंदू शब्द चला फिर किन्नी भाषाओं में हिंदू हा के लिए कोई शब्द नहीं था ई की तरह उच्चारण होता था तो इंदू हो गया फिर इंदस हो गया फिर इंडिया हो गया और यह सब एक भूल से कि पारसियों के पास हा के लिए कोई शब्द नहीं था जो निकटतम शब्द था सा के लिए वो हा था सा के लिए कोई शब्द नहीं था तो तब तक तो कोई हिंदू शब्द भी नहीं था हिंदू जाति भी नहीं थी हिंदू धर्म भी नहीं था फिर कृष्ण किस धर्म की बात कर रहे हैं कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारी निजता का धर्म वे अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन तुझे मैं जानता हूं तू छत्री है तू पोर पोर छत्री रोआ रोआ छत्री कण कण छत्री तेरी आत्मा तलवार जैसी तेरे भीतर एक धार है युद्धों के लिए ही तू पैदा हुआ है युद्धों में ही तेरा निखार है युद्धों में ही तू अपनी परिपूर्णता को पाएगा युद्ध की भूमिका में ही तू पूरी तरह निखरेगा तेरा फूल खिलेगा भगोड़ा मत बन ये तेरे काम की बात नहीं जैन नाराज है यह महाभारत अर्जुन ने तो नहीं किया होता यह कृष्ण की ही जालसाजी कृष्ण ने ही समझा दिया इस अर्जुन को अर्जुन ने बहुत जद्दोजहद भी की जल्दी मान भी नहीं गानी तो इतनी बड़ी गीता कैसे पैदा हो पूछते ही जाता है संदेह करता जाता है मगर किसी न किसी तरह मार ठोक के यहां से वहां से समझा के कृष्ण को उस, कृष्ण उसे राजी कर लिया युद्ध को तो जैनों ने कृष्ण को नरक में डाल दिया है सातवें नर्क में आखिरी नर्क में और जल्दी छुटकारा भी नहीं माना है उन्होंने अगले कल्प में छुटकारा होगा कल्प का अर्थ होता है एक सृष्टि और एक प्रलय के बीच जो समय बीतता उसे कल्प कहते हैं। जब यह सृष्टि नष्ट होगी और नई सृष्टि का प्रारंभ होगा तब कृष्ण छूट पाएंगे और इधर हिंदू हैं जो कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते हैं। और तुम्हें पता है कि हिंदुओं ने महावीर का अपने शास्त्रों में उल्लेख भी नहीं किया इस योग्य भी नहीं माना कि उल्लेख करें अगर जैनों के शास्त्र ना होते तो शायद महावीर का कोई उल्लेख भी ना मिलता जैन शास्त्रों में उल्लेख है और कहीं कहीं बौद्ध शास्त्रों में उल्लेख है जैन शास्त्रों में उल्लेख है प्रशंसा के लिए और बौद्ध शास्त्रों में उल्लेख है निंदा के लिए लेकिन हिंदू शास्त्रों ने तो बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी जिन्होंने कृष्ण को पूर्ण अवतार का उनकी ये नग्न महावीर इस योग भी मालूम नहीं हुआ कि इसका शास्त्रों में उल्लेख करें लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कृष्ण भी भगवत्ता को उपलब्ध हुए हैं और महावीर भी न तो महावीर उपेक्षा योग्य है और न कृष्ण नर्क में डालने योग्य लेकिन हमें एक बुनियादी बात नहीं समझ पाए अब तक कि महावीर महावीर हैं कृष्ण कृष्ण हैं उनकी अपनी अपनी निजता है कमल कमल की तरह खिलेगा गुलाब गुलाब की तरह खिलेगा और अगर तुमने ये नियम बना लिया कि जो कमल की तरह खिलता है वही खिला तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर गुलाब खिला ही नहीं फिर चमेली खिली ही नहीं फिर जूही खिली ही नहीं फिर केतकी खिली ही नहीं फिर चंपा खिली ही नहीं और जिन्होंने तय कर लिया कि जो चंपा की तरह खिलता है फूल बस वही खिलना है उनके लिए कमल नहीं खिलेगा मैं तुमसे कहना चाहता हूं यह जगत अत्यंत वैविध्यपूर्ण और प्यारा है क्योंकि वैविध्यपूर्ण है और यहां प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजता है संन्यास मरा क्योंकि हमने निजता को पहुंच डालने की कोशिश की हमने सन्यास के नाम पर सिपाही पैदा किए सन्यासी नहीं हमने सन्यास के नाम पर झूठे अनुकरण करने वाले पीछे चलने वाले लोग पैदा किए भेड़े पैदा की सिंह पैदा नहीं किए और सन्यास तो सिंह का ही हो सकता है क्योंकि सन्यास तो सिंहनाद है यह तो निजता की घोषणा है यह तो निजता की स्वतंत्रता की परम घोषणा है तो नरेंद्र ठीक तुम पूछते हो कि सन्यास का जन्म इस देश में हुआ निश्चित ही इस देश ने अगर दुनिया को कोई देन दी है तो वह सन्यास है इसने एक अपूर्व भेंट दी है दुनिया को मनुष्य जाति की चेतना के विकास में इस देश ने सबसे बहुमूल्य फूल भेंट में चढ़ाया है वह संन्यास तुम पूछते हो सन्यास का जन्म इस देश में हुआ उसे गौरी शंकर जैसी महिमा मिली निश्चित हमने बुद्धों को महावीरों को कृष्णों को अपूर्व ऊंचाई पर रखा रखना ही पड़ा मजबूरी थी व्यवस्था थी हम चाहते भी ना रखें तो भी ये नहीं हो सकता था रखना ही पड़ा हमें श्रद्धा से उनके चरणों में झुकना ही पड़ा वे चरण ऐसे थे वह आभा ऐसी थी वह जादू ऐसा था और तुम पूछते हो पर आज उसका सम्मान बस ऊपरी रह गया यह भी सच आज सन्यास के नाम पर थोथे लोगों की भीड़ झूठे लोगों की भीड़ अनुकरण करने वाली कार्बन कापियां आखिर तुम कैसे इन्हें सम्मान दो वही देते हो क्योंकि परंपरागत आदत तुम्हारी हो गई सम्मान देने की देते हो क्योंकि बाप दादों से दिया जाता रहा सन्यासी आ जाए तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम मूर्छित खड़े हो जाते सन्यासी आ जाए तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कब तुम उसके पैरों में झुक गए ये तुम बोधपूर्वक नहीं करते हो ये यांत्रिक आदत हो गई इस यांत्रिक आदत का कारण दो काम हो रहे हैं एक सम्मान भी दे रहे हो और दूसरा भीतर सम्मान है भी नहीं अच्छा हो तुम सम्मान देना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारे सम्मान बंद कर देने से तुम्हारे सौ सन्यासियों में से निन्यानबे तो तत्क्षण सन्यास से विदा हो जाएंगी वो तुम्हारे सम्मान के कारण ही टिके झूठा ही सही मिलता तो है और इस जगत में आदमी की इच्छा सम्मान पाने से बड़ी और कोई इच्छा नहीं और मुफ्त मिल जाता है अगर पश्चिम में किसी को सम्मान चाहिए तो उसे चित्रकार होना पड़े पिकासों की हैसियत पानी पड़े कि मूर्तिकार होना पड़े कि रोडिन की हैसियत पानी पड़े कि संगीतज्ञ होना पड़े कि विथोबन की हैसियत पानी पड़े उसे कुछ ऊंचाई पानी पड़े सृजनात्मकता की तो पश्चिम में सम्मान मिलेगा पूरब में सम्मान चाहिए तो तुम तो विथोबन हो जाओ कोई फिक्र न करेगा कालिदास हो जाओ कोई फिक्र ना करेगा ज्यादा से ज्यादा इतनी हो सकता है कि जब कोई राजनेता गांव में आया तो कालिदास से कहा जाए भाई जरा इनकी प्रशंसा में गीत लिख देना टुट पूंजे राजनेता की प्रशंसा में कालिदास गीत लिखेंगे और क्या करेंगे और यह आज ही नहीं हो रहा है जब कालिदास थे तब उनसे भी यही काम लिया गया है राजाओं की प्रशंसा और प्रशस्तियां तुमने कवियों से काम लिया क्या है दो कोणी के राजनीतिज्ञों की प्रशंसाएं करवाई हैं स्तुतियां करवाई तुमने चित्रकारों से बनवाया क्या है राजनेताओं के पोर्ट्रेट बनवाए तुमने सृजनात्मक लोगों को सम्मान ही नहीं दिया दुनिया के किसी भी कोने में सम्मान मिलता है तो सृजन से मिलता है कुछ निर्माण करो कुछ नया इस जगत में लाओ जो नहीं था फिर चाहे विज्ञान के द्वारा लाओ चाहे संगीत के द्वारा चाहे काव्य के द्वारा मगर कुछ इस जगत को सुंदर करो इस जगत में कुछ एक नया फूल जोड़ो एक नया गीत गुनगुनाओ इस जगत के सौंदर्य को थोड़ा बढ़ाओ एक लहर उठाओ आनंद की तो सम्मान मिलेगा भारत में इस तरह के लोगों को सम्मान नहीं मिलता उपवास करो भूखे मरो नंगे खड़े हो जाओ शरीर को सुखा लो धूप में खड़े रहो बाल लौच डालो तो सम्मान मिलेगा एक गांव समय गुजर रहा था बड़ी भीड़ थी चौराहे पर कि घंटे भर मुझे रुका ही रहना पड़ा पै गाड़ी निकल ही नहीं सकती थी मैंने पूछा मामला क्या है तो पता चला कि एक दिगंबर जैन मुनि लंच कर रहे लंच किसी आदमी को अपने बाल उखाड़ने तो उखाड़ने दो तो, मगर भीड़ भाड़ किस लिए लगाए हुए मगर बड़ी भीड़ और लोगों की आंखों से आंसू बह रहे हैं कैसा महात्याग हो रहा है एक आदमी अपने बाल उखाड़ रहा है एक तो वो पागल अक्सर पागलों की एक जाति होती जो बाल उखाड़ती और तुम्हें भी पता होगा जब तुम्हारी पत्नी पगला जाती तो बाल लौंच हम कहते हैं अक्सर कि वो अपने बाल लौचने लगी एकदम बाल खींचने लगी एक आदमी बाल लौच रहा और हो सकता है कि पागल भी ना हो इसको अच्छा लगता हो ये इसका स्वधर्म हो ये जन्मजात नाई हो इसको पैदाइशी ये गुणवत्ता हो कि बाल लौचेगा यह इसकी नियति हो लौचने दो मगर यह भीड़ किसने लगाई है? और मैं तुमसे कहता हूं अगर ये भीड़ लगना बंद हो जाए तो यह आदमी बाल भी ना लौचे कोई पागल फायदा क्या ना कष्ट क्यों उठाए दो पैसे में जाके किसी भी ना से मुंडवा ले लेकिन तुम्हारी भीड़ इसको मजबूर कर रही लोग फूल चढ़ा रहे हैं पैरों में सिर झुका रहे हैं लोग कह रहे हैं आह, आंखों से आंसू झर रहे हैं, स्त्रियां तो धाड़ मारकर रो रही इस आदमी को मजा आ रहा है इस आदमी को तुम खूब तृप्ति दे रहे हो और तरप्ती एक थोती चीज के लिए दे रहे हो जिससे किसी का कोई लाभ नहीं ये बाल उखाड़े तो ये बाल ना उखाड़े तो देश में ना तो सौंदर्य बढ़ेगा ना समृद्धि बढ़ेगी ना सुख बढ़ेगा देश तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा हा इसकी मूलता के कारण और कुछ मूढ़ों के द्वारा इसको द्वारा सम्मान मिलने के कारण कुछ दूसरे मूढ़ भी बाल नौचने को राजी हो जाएंगे आदमी अहंकार की तृप्ति पाने के लिए कुछ भी कर सकता कुछ भी बाल लुचवा भूखा मरवालो सिर के बल खड़ा करवा दो एक गांव से मैं गुजरा मित्रों ने कहा कि यहां एक परम साधु है आप दोनों की मुलाकात होगी तो बहुत आनंद होगा मैंने कहा उनकी साधुता क्या है पता है कि वो दस साल से खड़े हुए उनका नाम ही हो गया खड़े श्री बाबा अब दस साल से कोई आदमी खड़ा है तो खड़ा रहने दो मैं यह भी नहीं कहता कि उसको बिठाओ कि पुलिस के द्वारा उसको जबरदस्ती बिठवाने की कोशिश करो किसी को खड़ा रहना तो उसको हक है कि वो खड़ा रहे मगर खड़े श्री बाबा के आसपास रुपयों के ढेर लग रहे हैं पंडित पुरोहित बैठ गए अब वो पंडे पुरोहित अगर खड़े श्री बाबा बैठने भी चाहें तो उनको नहीं बैठने दे सकते क्योंकि धंधा उनके दोनों हाथ बांध दिए हैं रस्सियों से ताकि वो बैठना भी चाहें तो बैठ ना सके और खुद भी उनको डर होगा कि कभी किसी कमजोर क्षण में बैठ जाएं तो हाथ बंधे हैं बैठ नहीं सकते छप्पर से हाथ बांध दिए गए हाथों के नीचे बैसाखियां लगा दी गई उनके पैर हाथी पांव हो गए सारा खून पैरों में चला गया अब यह आदमी रुग्ण अवस्था में यह आदमी व्यर्थ का कष्ट झेल रहा है लेकिन कष्ट में एक ही सुख है कि सम्मान मिल रहा है दिन रात कीर्तन चलता है भीड़ लगी है धुनी रमी हजारों लोगों का भोजन चल रहा है दान दक्षिणा हो रही पंडित पुरोहितों ने बड़ा बाजार लगा रखा है इस आदमी के खड़े होने से किसका क्या लाभ है इसका खुद का क्या लाभ है इस आदमी की आंखें देखो तो तुम्हें इतनी निरीह आंखें जिनसे सिर्फ मूर्ता झलकती जिनसे कोई बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं मिलता क्योंकि ये बातें ही बुद्धिमत्ता की नहीं है मगर इस तरह की बातों को सम्मान मिलने लगा व्यर्थ की बातों को सम्मान मिलने लगा तो लोग सम्मान देते भी हैं और भीतर उनकी आत्मा सम्मान देना भी नहीं चाहती इसलिए एक पाखंड का विस्तार हो गया है ठीक से समझ लेना सन्यास सृजनात्मकता है और जिसको तुमने सन्यास मान रखा है अभी वह एक तरह का विध्वंस है वो अपने को ही नष्ट करना है आहिस्ता आहिस्ता सने सने अब तो नूतन गीत पुराने से लगते हैं गीतों के स्वर नए नए पर छंद वही है छंदों में रागों का अंतर द्वंद वही है चिंतन से अंकुरित विचारों की बगिया में नए नए हैं फूल मगर मकरंद वही है जब आती कल्पना सत्य की तपोभूमि पर अपने ही सपने अनजाने से लगते हैं ध्वंस बहुत ही सहज निर्माण कठिन पतन बहुत आसान मगर उत्थान कठिन है, समता और विषमता के कोलाहल में अपने और पराये की पहचान कठिन है दूर देश की पगडंडी पर मिलने वाले पूर्ण अपरिचित भी पहचाने से लगते हैं जो न समझ में आए ऐसी बात नहीं हूं बातों में जो बीते ऐसी रात नहीं हूं झंझा के झोंके मेरा क्या कर पाएंगे पर्वत साहू अडिग कुम अवदात नहीं हूं संदेहों के, घिरे अंधकार, से, संदेहों के अंधकार से घिरी निशा में आश्वासन भी आज बहाने से लगते हैं अब तो नूतन गीत पुराने से लगते हैं इतना पिटा पिटाया हो गया सब समय है कि अब हम इससे छुटकारा पाएं ध्वंस बहुत ही सहज निर्माण कठिन है पतन बहुत आसान मगर उत्थान कठिन है और तुम्हारा सन्यास पिटा पिटाया सड़ा सड़ाया चाहे बोतलें बदल जाती हूं मगर भीतर का जहर वही और इस जहर की जो मौलिक बात समझ लेनी जरूरी है मूलभूत वह ध्वंसात्मकता संन्यास को सृजन दो संन्यास को काव्य दो संगीत दो कला दो संन्यासी से अपेक्षा करो कि कुछ सृजन करे कुछ निर्माण करे जगत को कुछ दान करे संयासी से नकारात्मक अपेक्षा मत रखो कुछ विधायक अपेक्षा रखो ऐसे ही नए संन्यास को मैं जन्म दे रहा हूं मेरे सन्यास में ना तो निषेध है कि कुछ छोड़ के जाओ कि कहीं छोड़ के भागो बोध काफी है भागते कायर जिनको बोध हो जाता है वे जहां हैं वहीं रहते हैं और वहीं रहते मुक्त हो जाते हैं मेरा सन्यास पांडित्य नहीं देना चाहता ज्ञान नहीं देना चाहता ध्यान देना चाहता ध्यान कार्थ है, ध्यान का अर्थ है शून्य ध्यान का अर्थ है मुझे कुछ भी पता नहीं जीवन ऐसा परम रहस्य है कि कुछ इसके संबंध में पता हो भी नहीं सकता और मैं सन्यास को एक नई भावभंगीमा देना चाहता हूं सृजनात्मकता की मैं उसे सन्यासी कहूंगा जिसने एक नया गीत गाया मैं उसे सन्यासी कहूंगा और सम्मान दूंगा जिसने वीणा पर एक नया संगीत छेड़ा मैं उसे सन्यासी कहूंगा और सम्मान दूंगा जिसने एक नया नृत्य नाचा जिसने इस जगत को थोड़ा सुंदर बनाया जिसने इस पृथ्वी पर थोड़ा सौभाग्य लाया फिर सन्यास गरिमा को पा सकता है और मैं चाहूंगा कि सन्यासी अनुकरण ना करे समझे सुने मनन करे लेकिन जिए अपनी निजता से इसलिए मैं अपने सन्यासी को कोई आचरण के नियम नहीं दे रहा हूं सिर्फ अंतस को जगाने की प्रक्रिया दे रहा हूं फिर जागे हुए अंतस से तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम जीना किसी को कृष्ण जैसे जीना हो तो कृष्ण जैसे जीना और किसी को महावीर जैसे जीना हो तो महावीर जैसे जीना और किसी को बुद्ध बनना हो तो बुद्ध बनना लेकिन आए आवाज तुम्हारी अंतरात्मा से मैं ना कहूंगा मैं कोई आदेश ना दूंगा मैं तो सिर्फ बोध दे सकता हूं मेरे पास जो लोग संन्यास के जगत में प्रवेश कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी कठिनाई यही वे चाहते हैं कि मैं उन्हें आचरण दू ठीक ठीक आज्ञाएं दू कब उठें, कब सोएं, क्या खाएं क्या पिएं, कैसे चलें। वे चाहते हैं कि मैं उन्हें सारी श्रृंखला दे दू उस श्रृंखला को देने के बाद वे सन्यासी नहीं होंगे कैदी होंगे मगर सदियों सदियों से यही समझाया गया है कि गुरु वही जो तुम्हें आचरण दे और आचरण का अर्थ होता है जो मेरा आचरण है जो मेरा अनुभव है वो मैं तुम पे थोप दूं लेकिन ये हो सकता है मुझे रात तीन बजे उठाना आनंदपूर्ण है और तुम्हें दुखपूर्ण हो और तुम तीन बजे रात उठाओ तो दिन भर उदास रहो हारे हारे विशास से भरे थके थके आंखों में नींद झम झलकी झलकी तुम कुछ भी ना कर पाओ तुम्हारा सारा दिन खराब हो जाए तुम वैज्ञानिकों से पूछो वैज्ञानिक कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के उठने का समय अलग अलग है वैज्ञानिक कहते हैं कि 24 घंटे में दो घंटे के लिए शरीर का तापमान नीचे गिरता है रात में अलग अलग समय पर किसी का दो बजे से और चार बजे के बीच में गिरता है किसी का तीन और पांच के बीच में गिरता है किसी का पांच और सात के बीच में गिरता है जब वे दो घंटे शरीर का तापमान नीचे गिरता है तब सबसे गहरी नींद के क्षण होते हैं और जो आदमी उन दो घंटों में नहीं सो पाएगा उसका पूरा दिन उदास हो जाएगा इसलिए मैं तुम्हें कैसे नियम दू मुझसे लोग पूछते हैं कि हमें आप ठीक ठीक कहने कब हम सुबह उठे मैं उनसे कहता हूं तुम अपनी तलाश करो थोड़े से दिन प्रयोग करो तीन बजे उठकर देखो चार बजे उठ के देखो पांच बजे उठ के देखो छह बजे उठकर देखो सात बजे उठ कर देखो आठ बजे उठ, उठ, उठ, उठ, उठ कर देखो और जो तुम्हारे भीतर सर्वाधिक संगीतपूर्ण मालूम पड़े सर्वाधिक लयबद्धता तुम्हें दे वही तुम्हारा समय है वही तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कोई अडिक सिद्धांत नहीं तुम जान के यह हैरान हो कि वैज्ञानिकों की खोज यह कहती है कि स्त्रियां देर से उठनी चाहिए पुरुष थोड़े जल्दी उठना चाहिए इससे तो बड़ा उल्टा हो जाएगा भारतीय संस्कृति को तो बड़ा धक्का पहुंच जाएगा क्योंकि स्त्रियों का तापमान थोड़ी देर से गिरता है पुरुषों का तापमान अक्सर चार और छह के बीच गिरता है या तीन और पांच के बीच गिरता है स्त्रियों का तापमान अक्सर पांच और सात के बीच गिरता है तो सुबह की पहली चाय पति को तैयार करनी चाहिए पत्नी को नहीं और इसमें पति को कुछ अपमानित अनुभव नहीं करना चाहिए गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए मैं तुम्हें बंधे नियम नहीं दे सकता मैं भोजन के संबंध में भी तुम्हें बंधे नियम नहीं दे सकता क्योंकि भोजन की भी जरूरतें प्रत्येक की भिन्न भिन्न हैं। हां मैं तुम्हें बोध दे सकता हूं ध्यान की प्रक्रियाएं दे सकता हूं जिससे तुम्हारा बोध निखर जाए और उस बोध के आधार से तुम अपना चरित्र खोजना उस बोध के आधार से खोजना कि कब जागना उस बोध के आधार से खोजना कि क्या भोजन करना कितना भोजन करना उस बोध के आधार से खोजना कि तुम्हारी जीवनचर्या क्या हो इसलिए मेरे प्रत्येक सन्यासी की जीवनचर्या में उसकी निजता होगी एक बंधी बंधाई लीक लीकबद्ध व्यवस्था नहीं होगी मैं सैनिक नहीं बनाना चाहता मैं तुम्हें कवायद नहीं कराना चाहता हालांकि तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हें नियमबद्ध व्यवस्था दे दूं क्योंकि तुम्हारी झंझट मिटे तुम सोचना नहीं चाहते तुम चबाना नहीं चाहते तुम चाहते हो कोई चबा चबाया तुम्हें दे दे तुम झूठा निगल जाने को तैयार हो मगर चबाने की झंझट लेने को तैयार नहीं जीवन इतने सस्ते नहीं मिलता ऐसे तो जीवन खो जाता है जीवन को खोजना हो तो बस एक मौलिक शस्त्र तुम्हारे हाथ में चाहिए एक गांडीव तुम्हारे हाथ में हो बस उस गांडीव को मैं ध्यान कहता हूं बोध कहता हूं जागरूकता कहता हूं उसके सहारे तुम सब खोज लोगे उस ध्यान के दिए की रोशनी में तुम्हें दरवाजे मिल जाएंगे कुर्सियों से ना टकराओगे दीवालों से सिर न तोड़ोगे मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि कहां दीवाल है और कहां दरवाजे जब मैं तुम्हें दिया दे सकता हूं और फिर हरेक के घर में दरवाजे अलग स्थानों पर और दीवारें अलग स्थानों पर घर घर अलग है व्यक्ति व्यक्ति अलग है अगर यह हो सके हो रहा है हो सकेगा एक लाख सन्यासी हैं आज पृथ्वी पर मेरे आने वाले पांच वर्षों में वे दस लाख हो जाएंगे इन दस लाख में से अगर दस भी उस गौरवान्वित शिखर को पा सके जो बुद्धों को उपलब्ध होता है तो मेरा श्रम सफल हो गया फिर से गरिमा मिल सकती है सन्यास को मिलनी ही चाहिए उसी अथक प्रयास में मैं संलग्न हूं रात जंजीरें कहकसा पहनाए सुबह नो कैद हो नहीं सकती मौत सयाद बन तो सकती है जिंदगी सैद हो नहीं सकती वक्त के तंदोचे तेज धारे को कौन हाँ मोड़ सकता है रह शौक और मंजिल के रब्द को कौन तोड़ सकता है रात जंजीरें कहकसा पहनाए चाहे रात आकाश गंगा की जंजीरें ही पहना दे सुबह नौ कैद हो नहीं सकती नौ प्रभात नई आने वाली सुबह को कोई कैद नहीं कर सकता सुबह होकर रहेगी रात तो जंजीरें पहनाने की पूरी कोशिश करेगी रात तो जाल फैलाएगी सब रात तो अंधेरे को और गहन करेगी लेकिन ध्यान रखना अंधेरा रात का जितना गहन हो जाता है सुबह उतने करीब आ जाती रात जंजीरें कह कसा पहनाए सुबह नौ कैद हो नहीं सकती मौत सयाद बन तो सकती है जिंदगी सैद हो नहीं सकती मौत चाहे तो शिकारी बन जाए मगर जिंदगी का शिकार किया नहीं जा सकता उभर उभर के जिंदगी लौट आती जीवन की ऊंचाइयां वापस फिर फिर प्रकट हो जाती जिन शिखरों का हमने एक बार छू लिया है वे शिखर हमारे अचेतन के गर्भ में छिपे हुए हमें पुकार देते ही रहते वक्त के तुंद तेज धारे को कौन हां कौन मोल सकता है और अब समय भी आ गया है कि संन्यास की पुनः उद्घोषणा हो मनुष्य बच नहीं सकेगा बिना सन्यास की पुनर्द्घोषणा के क्योंकि मनुष्य बहुत दब गया है सांसारिक वस्तुओं सांसारिक परिग्रहों संसार की आपाधापी उलझनों में संसार मनुष्य की छाती पर बहुत भारी रूप से सवार हो गया है आदमी मरा जा रहा है दबा जा रहा है सन्यास की जरूरत कि कोई आदमी के भार को छीन ले उसकी छाती से पत्थरों को हटा दे वक्त के तेज धारे को कौन कौन मोड सकता है समय खुद भी पक गया है कि सन्यास की उदघोषणा होनी चाहिए कि धर्म फिर पुनर्वतरित होना चाहिए और धर्म अब हिंदू नहीं होगा अब ईसाई नहीं होगा अब मुसलमान नहीं होगा अब धर्म सिर्फ धार्मिकता होगा गए वे पुराने विशेषण और उन विशेषणों के दिन और उन विशेषणों ने हमारा इतना अहित किया है कि अब कोई भी समझदार आदमी उन विशेषणों के साथ अपना संबंध जोड़ के नहीं रख सकता गए मस्जिदों मंदिरों गिरजों के दिन अब तो सब गिरजे हमारे हैं और सब मंदिर हमारे अब तो हम पूरी पृथ्वी को मंदिर बनाएंगे अब तो हम जहां बैठ के प्रार्थना करेंगे वही मंदिर बना लेंगे गए दिन अब किताबों के और किताबों के आधार पर लोगों के बटने के कि कोई कुरान को माने कोई वेद को माने वक्त आ गया कि हम पहचाने जो गीत वेद में है वही कुरान में है भाषा अलग होगी और वक्त आ गया कि हम पहचाने कि जो गीत कुरान में है और वेद में है वो हमारे प्राणों में भी छिपा है अभिव्यक्ति अलग होगी और जब तक हमारे प्राणों का गीत प्रकटना होगा तब तक वेद भी बेपढ़े रह जाएंगे और कुरान भी अनसुनी रह जाएगी जिसने स्वयं के भीतर सत्य को जाना है वही वेद में पहचान पाएगा वही कुरान में वही धम्मपद में वही बाइबल में अब किताबों के दिन गए अब आत्मा की किताब खोलने का समय करीब आ गया है वक्त के तुंज तेज धारे को कौन हा कौन मोड़ सकता है रह रवे शौक और मंजिल के रक्त को कौन तोल सकता है प्रेम मार्ग के पथिक कि जो मंजिल की तलाश है उसे कोई भी तोल नहीं सकता सन्यास मेरे लिए परमात्मा के प्रेम का दूसरा नाम है तुमने सुनी है परिभाषा की सन्यास संसार को छोड़ने का नाम है मैं कहता हूं सन्यास परमात्मा के प्रेम में पड़ने का नाम है क्या छोटी बातें करते हो संसार का छोड़ना और बड़ा मजा है तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी एक तरफ तो कहते हैं संसार माया और दूसरी तरफ कहते हैं छोड़ो जो माया ही है, है ही नहीं उसको क्या खाक छोड़ोगे एक तरफ कहते हैं संसार सपना और दूसरी तरफ कहते हैं छोड़ो एक तरफ कहते हैं संसार झूठ और फिर उसको छोड़ के बड़े अकड़ते हैं कि हमने संसार को छोड़ दिया झूठ को छोड़ के कोई अकड़ने की बात है आज तक तुमने दो दो गलती से पांच जोड़े थे आज तुम्हें पता चला कि दो दो चार होते हैं। तो क्या तुम अकड़े फिरोगे कि सुनो जी मैंने दो दो पांच जोड़ना छोड़ दिया अब मैं दो दो चार जोड़ता हूं तुम तो किसी से यह कहोगे ही नहीं क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि तुम दो दो पांच जोड़ते थे पागल थे कितने दिन पागल रहे तुम तो यह बात बुला ही दोगे रफा दफा कर दोगे कोई याद भी दिलाएगा तो याद ना करना चाहोगे लेकिन तुम्हारा तथाकथित साधु महात्मा घोषणा करता मैंने संसार छोड़ दिया और कहता भी चला जाता कि संसार माया है संसार अगर माया है तो उस पे इतना ध्यान मत दो न पकड़ने में ध्यान दो न छोड़ने में ध्यान दो, दोनों हालतों में तुम उसे बहुत ज्यादा मूल्य दे देते हो मैं कहता हूं मूल्य तो परमात्मा का है सन्यास मेरे लिए परमात्मा प्रेम का नाम है और परमात्मा का प्रेम बन जाए सन्यास, तो फिर गौरी शंकर का शिखर उठे फिर हम बादलों के ऊपर उठे फिर हम चांतारों के पास पहुंचे यह हो सकता है इसके होने का समय यह होना ही चाहिए रह रवे शौक और मंजिल के रप्त को कौन तोड़ सकता है प्रेमी के संबंध को कोई भी नहीं तोड़ सकता ईश्वर के रंग में रंगो ईश्वर के रंग में बिको मेरे सन्यास का यही अर्थ है। तेरे रंग में रंगे गए हम तेरे रूप बिकाए दूध धुली सशि किरणों में जब तेरे संग नहाए नहीं मानते हैं ये लोचन बोले तेरी बोली जब से तुमने इनसे छुप छुप खेली आंख मिचोली अंतर सुध बिसराए हृदय तेरा नाम पुकारे दुल राया है जब से तुमने बैठ सपन के द्वारे जाने कैसा भरमा है कभी गीत तुम्हारे रचता कहता तुम्हें छोड़कर जाए और नहीं कुछ बचता जब जब इटलाती मदमाती पहन चुनरिया धानी मौसम गा उठता अनगाई कोई प्रेम कहानी तेरे रंग में रंग गए हम तेरे रूप बिकाए दूध धुली शशि किरणों में जब तेरे संग नहाए